श्री मृत अक्तूबर सौ चौरासी गाने बजाने लगे आज श्री मयूर मुकुटधारी का महोत्सव है भोग का सब आयोजन हो गया देव दर्शन करने के लिए लोग श्री राम कृष्ण को बुला ले गए श्री मयूर मुकुटधारी का दर्शन कर श्री रामकृष्ण ने निर्माल्य धारण किया विग्रह के दर्शन कर श्री रामकृष्ण भाव मुक्त हो रहे हैं हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्राण हो हे कृष्ण मेरे जीवन हो जय गोविंद गोविंद वासुदेव सच्चिदानंद हे कृष्ण हे कृष्ण ज्ञान कृष्ण मन कृष्ण प्राण कृष्ण आत्मा कृष्ण देह कृष्ण जाति कृष्ण कुल कृष्ण प्राण हो हे कृष्ण मेरे जीवन हो ये बातें कहते हुए श्री रामकृष्ण खड़े होकर समाधि मग्न हो गए श्रीयुक्त राम चटर्जी श्री रामकृष्ण को पकड़े रहे बड़ी देर बाद समाधि छोटी मारवाड़ी भक्त श्री मयूर मुकुटधारी विग्रह को बाहर ले जाने के लिए आए भोग का बंदोबस्त बाहर ही हुआ था अब श्री रामकृष्ण की समाधि अवस्था नहीं है मारवाड़ी भक्त बड़े आनंद से सिंहासन के विग्रह को बाहर लिए जा रहे हैं श्री रामकृष्ण भी साथ साथ जा रहे हैं भोग लगाया जा चुका भोग के समय मारवाड़ी भक्तों ने कपड़े की आड़ की थी भोग के पश्चात आरती और गाने होने लगे श्री कृष्ण विग्रह को चामर व्यंजन व्यंजन कर रहे हैं मारवाड़ियों ने श्री राम कृष्ण से भोजन करने का अनुरोध किया श्री राम कृष्ण बैठे भक्तों ने भी प्रसाद पाया श्री राम कृष्ण चरने के लिए विदा होने लगे शाम हो गई है और रास्ते में भीड़ भी बहुत है श्री रामकृष्ण ने कहा हम लोग गाड़ी से तब तक के लिए उतर पड़े गाड़ी पीछे से घूमकर आए तब चढ़ें रास्ते से जाते समय श्री राम कृष्ण देखा पान वाला एक बहुत छोटी सी दुकान में बैठा हुआ है जिसे देखकर मालूम हुआ कि दुकान क्या है बिल है उस दुकान में बिना खूब सिर झुकाए झुकाए कोई घुस नहीं सकता था श्री राम कह रहे हैं कितना कष्ट है इतने ही के भीतर बद होकर रहना संसारियों का स्वभाव भी कैसा है इसी में उन्हें आनंद मिलता है गाड़ी लौट कर पास आई श्री रामकृष्ण फिर गाड़ी पर बैठे भीतर श्री रामकृष्ण के साथ बाबूराम मास्टर राम और छत पर छोटे गोपाल बैठे हुए हैं एक भिखारी ने गोद में बच्चा लिए लिए हुए गाड़ी के सामने आकर भीख मांगी श्री रामकृष्ण ने देख मास्टर से कहा क्यों जी पैसा है गोपाल ने पैसा दे दिया जगमगा रही है अब बाजार से गाड़ी जा रही है दिवाली की बड़ी धूम है अंधेरी रात दीपों से जगमगा रही है बड़ा बाजार की गली से होकर गाड़ी चितपुर रोड पर आई वहां भी दिए जगमगा रहे हैं और चीटियों की तरह आदमियों की बात चल रही है आदमी दुकानों की सजावट पर मुक्त हो रहे हैं दुकानदार अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए गुलाब पास हाथ में दिए लोगों पर गुलाब छिड़क रहे हैं गाड़ी एक इत्र वाले की दुकान के सामने आई श्री राम कृष्ण पाँच वर्ष के बालक की तरह तस्वीर और रोशनी देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं चारों ओर कोलाहल हो रहा है श्री राम कृष्ण उच्च स्वर से कह रहे हैं और भी बढ़ कर देखो और भी बढ़ कर यह कहकर हंस रहे हैं बड़े जोरों से हंसकर बाबूराम से कह रहे हैं अरे बढ़ता क्यों नहीं तू कर क्या रहा है भक्तगण हंसने लगे उन्होंने समझा श्री रामकृष्ण कह रहे हैं ईश्वर की ओर बढ़ जा अपने वर्तमान अवस्था से संतुष्ट होकर न रहना ब्रह्मचारी ने लकड़हारे से कहा था बढ़ जाओ बढ़ते हुए उसने क्रमशः चंदन का वन चाँदी की खान सोने की खान हीरा मड़ी आदि देखा था इसीलिए श्री रामकृष्ण बार बार कहते हैं बढ़ जाओ बढ़ जाओ गाड़ी चलने लगी श्री रामकृष्ण ने मास्टर की खरीदी हुई धोतियाँ देखी दो धोतियाँ कोरी थीं और दो धुली हुई थीं। श्री राम ने सिर्फ आठ हाथ की कोरी धोतियाँ लाने के लिए कहा था जो नहाने के समय पहनी जाती है श्री रामकृष्ण ने ऐसी ही धोतियाँ खरीदने के लिए कहा था उन्होंने कहा ये कोरी धोतियाँ दोनों दे जाओ और दूसरी धोतियाँ इस समय लेते जाओ अपने पास रख लेना चाहे एक दे देना मास्टर जी एक धोती लौटा ले आऊँगा श्री राम नहीं तो अभी रहने दो दोनों ही साथ ले जाना मास्टर जो आ गया श्री राम फिर जब आवश्यकता होगी तब ले आना देखो ना, कल वेणीपाल रामलाल के लिए गाड़ी में खाना लेने के लिए आया था मैंने कहा मेरे साथ कोई चीज़ न देना मुझे में संचय करने की शक्ति नहीं है मास्टर जी हाँ इसमें और क्या है ये दोनों सादी धोतियाँ लौटा दे ले जाऊँगा श्री राम के स्नेह मेरे मन में किसी तरह से कुछ पैदा हो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं यह तो अपनी बात है जब आवश्यकता होगी कहूँगा मास्टर विनय पूर्वक जो आ गया गाड़ी एक दूकान के सामने आ गई वहाँ चिलमें बिक रही थी श्री रामकृष्ण ने राम चटर्जी से कहा राम एक पैसे की चीलम मोल न ले लोगे श्री राम कृष्ण एक भक्त की बात कह रहे हैं श्री राम कृष्ण मैंने उससे कहा कल बड़ा बाजार जाऊँगा तू भी चलना परंतु सुना तुमने उसने क्या कहा कहा ट्राम के चार पैसे लगेंगे कौन जाए कल वेणीपाल के बगीचे में गया था वहाँ फिर आचार्य गिरी भी की किसी ने ना कहा न सुना आप ही आप गाने लगा जिससे आदमी समझे मैं ब्राह्म समाज वालों का ही एक आदमी हूँ मास्टर से क्यों जी यह भला क्या है कहता है एक आना खर्च हो जाएगा फिर मारवाड़ी भक्तों के अन्नकूट की बात होने लगी श्री रामकृष्ण भक्तों से यहाँ जो कुछ तुमने देखा वही बात वृंदावन में भी है राखाल आदि वृंदावन में यही सब देख रहे होंगे परंतु वहां अन्नकूट और बढ़ कर होता है आदमी भी बहुत है गोवर्धन पर्वत है यही विचित्रता है परंतु मारवाड़ियों में कैसी भक्ति है देखी यथार्थ ही इनमें हिंदू भाव है यही सनातन धर्म है श्री ठाकुर जी को ले जाते समय देखा तुमने उन्हें कैसा आनंद हो रहा था आनंद यह सोचकर कि हम भगवान का सिंहासन उठाए लिए जा रहे हैं हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है आजकल जो सब संप्रदाय देख रहे हो यह सब उनकी इच्छा से होकर फिर मिट जाएंगे इसीलिए मैं कहता हूं आधुनिक जो सब भक्त हैं उनके भी चरणों में प्रणाम है हिंदू धर्म पहले से है और सदा रहेगा भी मास्टर घर जाएंगे वे श्री राम कृष्ण की चरण वंदना करके शोभा बाजार के पास उतर गए श्री राम कृष्ण आनंद मनाते हुए गाड़ी पर जा रहे हैं